श्रीमद्भगवीता शंकर अध्या तस्मा महाबा निगृहीता सर्वे इंद्रिियांद्रियाथेभ्य प्रजा प्रतिष्ठा इंद्रिया प्रवृत्त दोष उपादितते हैं हे महाबाहो निगृहीता मानसादि मानसादिभेद इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य शब्दादिभ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष सिद्ध किया जा चुका है इसलिए हे महाबाहो जिस साधक की इंद्रियां अपने अपने शब्दादि विषयों से सब प्रकार से अर्थात मानसिक आदि भेदों से निग्रहित की जा चुकी है वसमें की हुई है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है यौकि वैदिक व्यवहार स उत्पन्न विवेक अविद्या, अविद्यान अविद्या विद्या जानस इति एतम अविद्यावृत्तौ निवर्त अविद्याद्याफुटीकुन् आह ये जो लौकि और वैदिक व्यवहार है वह सब का सब अविद्या का कार्य है अतः जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है ऐसे स्थित प्रज्ञ के लिए अविद्या की निवृत्ति के साथ ही साथ यह व्यवहार भी निवृत्त हो जाता है और अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने के कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है इस अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं या निशा सर्वभूता जागृति संयमी यहाँ जागृति भूतानि निशा निशा पश्यतो मुशा रात्रि सर्वदार्था अविवेकी तम स्वभावकेश तामस स्वभाव के कारण सब पदार्थों का अविवेक कर, कराने वाली रात्रि का नाम निशा है सब भूतों की जो निशा अर्थात रात्रि है किंतत्व स्थित प्रज्ञ विषय यहाँ नक्तचरा अह सदन निशावती तब नरस्थयाना सर्वूतां अतद् पर्तवरवाद्बुद्धीना वह निशा क्या है उत्तरपक्ष परमार्थ तत्व जो कि स्थित प्रज्ञ का विषय है यह है जैसे उल्लू आदि रजनीचरों के लिए दूसरों का दिन भी रात होती है वैसे ही निशाचर स्थानीय जो संपूर्ण अज्ञानी मनुष्य है जिनमें परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि नहीं है उन सब भूतों के लिए अज्ञान होने के अज्ञात होने के कारण यह परमार्थ तत्व रात्रि की भांति रात्रि है तस् अज्ञान अज्ञाननिद्राया प्रबुद्धो जागर्ति संयमी संयमान जितेन्द्रि योगी उस रूप रात्रि में अज्ञान निद्रा से जागा हुआ संयमी अर्था योगी जागता है यहाँ ग्राह्य ग्राहक भेद ग्राह्यकेदलक्षण अविद्याशायाँ प्रसुप्ता भूताति उच्चते उच्यते यशायाँ प्रसुपता इव स्वप्नदृश सा निशा परमार्थ परम पश्यतो मुने ग्राह्य ग्राहक भेद रूप जिस अविद्या रात्रि में सोते हुए भी सब प्राणी जागते हैं ऐसे कहा जाता है अर्थात जिस रात्रि में सब प्राणी सोते हुए स्वप्न देखने वालों के सदिश जागते हैं वह सारा दृश्य अविद्या रूप होने के कारण परम तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि है अतः कर्माणी अवद्यावस्थाया चोद्य न विद्यावस्थाया ही सत्या उदिते सवितरी सार्वरम एव तमः प्रणसम उपगछति अविद्या सूत्रंग यह सिद्ध हुआ कि अविद्या अवस्था में ही मनुष्य के लिए कर्मों का विधान किया जाता है विद्या अवस्था में नहीं क्योंकि जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि संबंधी अंधकार दूर हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है प्राग विद्योत्पत्ते अविद्या प्रमाणबुद्ध्याृहमाणा क्रियाकारक फलभेद रूपा सती सर्वकर्महेतुत्व प्रतिपद्यते न अप्रमाण बुद्धिया गृहमाणायाह कर्म हेतुत्वोपत्ति ही ज्ञानोत्पत्ति से पहले पहले प्रमाण बुद्धि से ग्रहण की हुई अविद्या ही क्रिया कारक और फल आदि के भेदों में परिणत होकर सब कर्म करवाने का हेतु बन सकती है अप्रमाण बुद्धि से ग्रहण की हुई अविद्या कर्म करवाने का कारण नहीं बन सकती प्रमाण प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोजित कर्तव्य कर्म इति कर्मणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्या अविद्यादम सर्व निशा इति क्योंकि प्रमाणस्वरूप वेद ने मेरे लिए अमुक कर्तव्य कर्मों का विधान किया है ऐसा मानकर ही कर्ता कर्म में प्रवृत्त होता है यह सब रात्रि की भांति अविद्या मात्र है इस तरह समझकर नहीं होता यशा इव अविद्या मात्रम अविद्यादम सर्व भेद जातम ज्ञानम त आत्मज्ञसकर्मसन्यासे एव अधिकारों न प्रवृत जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह सारा दृश्य रात्रि की भांति अविद्या मात्र ही है उस आत्मज्ञानी का तो सर्व कर्मों के संन्यास में ही अधिकार है प्रवृत्ति में नहीं तथा तस्य तद्बु्य तत्र अपि प्रवर्तक प्रमाणाभावे तवर्तक प्रमा इति चेत इस प्रकार इत्यादि इतलोकों से उस ज्ञानी का अधिकार ज्ञाननिष्ठा में ही दिख दिखलाएंगे पूर्वपक्ष उस ज्ञाननिष्ठा में भी तत्वेदता को प्रवृत्त करने वाले प्रमाण का विधिवाक्य का अभाव है इसलिए उसमें भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती न स्वात्म आत्मज्ञान से नहि आत्मन स्वात्म प्रवर्तक प्रमाणापेक्षता आत्मवाद तदर्व प्रमाण प्रमाण आत्मस्वरूपाधिगमे सती पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभवती उत्तर पक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मज्ञान अपने स्वरूप को विषय करने वाला है अतः अपने स्वरूप ज्ञान के विषय में प्रवृत्त करने वाले प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती वह आत्मज्ञान स्वयं आत्मा होने के कारण स्वतः सिद्ध है और उसी में सब प्रमाणों के प्रमाणत्व का अंत है अर्थात आत्मज्ञान होने तक ही प्रमाणों का प्रमाणत्व है अतः आत्मस्वरूप का साक्षात होने के बाद प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार नहीं बन सकता प्रमातृत्व ही आत्मनो निवर्तयती अंत्यम प्रमाण निवर्तयत अप्रमाणीभवतीप्न काल प्रमाणे प्रबोधे आत्मज्ञान रूप अंतिम प्रमाण आत्मा के प्रमातापन को भी निर्वित कर देता है उसको निर्वित करता हुआ वह स्वयं भी जागने के बाद स्वप्न काल के प्रमाण की भांति अप्रमाणी हो जाता है अर्थात लुप्त हो जाता है लोके वस्तुधिगमे वस्तुअधिगमें प्रवृत्ति हेतुत्वादर्शनात् प्रमाण से क्योंकि व्यवहार में भी वस्तु प्राप्त होने के बाद कोई प्रमाण उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति का हेतु होता नहीं देखा जाता तस्मान न आत्मविद कर्मणि अधिकार इती सिद्धम इसलिए यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञाने का कर्मों में अधिकार नहीं है विदुध त्यक्त क्षण से स्थित प्रज्ञ यते एवा मोक्ष प्राप्ति न तो असन्यासीन काम कामीन एतम अर्थम दृष्टानते न प्रतिपादेशन आह जिसने तीनों ऐसाओं का त्याग कर दिया है ऐसे स्थित प्रज्ञ विद्वान सन्यासी को ही मोक्ष मिलता है भोगों की कामना करने वाले असन्यासी को नहीं इस अभिप्राय को दृष्टांत द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए भगवान कहते हैं आयमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यद तदवत्मा प्रवशंती थर्व स शांतिमा काम कामी आपूमाणम अद्भि अचल, अचल, अचल आप प्रति अचलतया प्रति अवस्थित ये तम अचल प्रतिष्ठ समुद्रपता प्रति प्रवती स्वात्मस्थम एव सतम यदत् जिस प्रकार जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अर्थात भाव से जिसकी प्रतिष्ठा स्थिति है ऐसे अपनी मर्यादा में स्थित समुद्र में सब ओर से गए हुए जल उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं कामा विषय सन्निध अपि सर्वतः इच्छा विशेषा यम पुरुषम समुद्रम इव आप अविकुर्वंतः प्रवशंति सर्वे आत्मनि एव प्रलीयते न स्वात्मवशी उसी प्रकार विषयों का संग होने पर भी जिस पुरुष में समस्त इच्छाएं समुद्र में जल की भांति कोई भी विकार उत्पन्न न करती हुई सब ओर से प्रवेश कर जाती है अर्थात जिसकी समस्त कामनाएं आत्मा में लीन हो जाती है उसको अपने वश में नहीं कर सकती सशाति मोक्षम आपनोति न इतरह कामकामी काम्यंते कामया तान काम शील शील यस्य स कामकामी न एव इत्यर्थः उस पुरुष को शांति अर्थात मोक्ष मिलता है दूसरे को अर्थात भोगों की कामना करने वाले को नहीं मिलता अभिप्राय यह कि जिनको पाने के लिए इच्छा की जाती है उन भोगों का नाम काम है उनको पाने की इच्छा करना जिसका स्वभाव है वह काम कामी है वह उस शांति को कभी नहीं पाता एवं तस्मा क्योंकि ऐसा है इसलिए विहाय कामान्य सर्वान् पुमाशर निष्पृह निरहंकार स शांतिमिगति विहाय परित्यज्य कामान सन्यासी पुमा सर्वान अशेषतः काश्नेन चलती जीवन मात्र मात्रचेष्टाशेष पर्यटती जो सन्यासी पुरुष संपूर्ण कामनाओं को और भोगों को अशेषतः त्याग कर अर्थात केवल जीवन मात्र के निमित्त ही चेष्टा करने वाला होकर विचरता है निष्पृह शरीर जीवन मात्रे अपि निर्गता स्पृहा ये स निष्पृह सन तथा जो स्पृह से रहित हुआ है अर्थात शरीर जीवन मात्र में भी जिसकी लालसा नहीं है निर्ममः शरीर जीवन मात्रा क्षिप्त परिग्रह अभी मम इदम यति वर्जितः ममता से रहित है अर्थात शरीर जीवन मात्र के लिए आवश्यक पदार्थों के संग्रह में भी यह मेरा है ऐसे भाव से रहित है निरहंकारो निरहंकारों विद्यावत्वादि निमित्तात्मसंभवान संभावना रहित रहता तथा अहंकार से रहित है अर्थात विद्वत्ता आदि के संबंध से होने वाले आत्मान से भी रहित है स एवं भूत स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद शांतिसंसार दुखोपरम भवति ब्रह्मभूत वह ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेद्या ज्ञानी संसार के सर्व दुखों के रूप मोक्ष नामक परम शांति को पाता है अर्थात ब्रह्मरूप हो जाता है सा ऐसा ज्ञान निष्ठा स्तूयते अब उस उपर्युक्त ज्ञान निष्ठा की स्तुति की जाती है ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ दैना प्राप्त विमुती स्थित श्यामत काले ब्रह्म निर्वाण मेक्षती ऐसा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणी भवा इं स्थित सर्व संब्रमेण अवस्थान एक उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्म में होने वाली स्थिति है अर्थात कर्मों का करके केवल ब्रह्म से स्थित हो जाना है हे पाथ नए ना स्थिति प्राप्य लिमुहती न मोहमें प्राप्त हे पाथ इस स्थिति को पाकर मनुष्य फिर मोहित नहीं होता मोह को प्राप्त नहीं होता स्थित अस्या स्थित ब्राह्मणा यथोक्तायां अन्त अपि अन्ते वयसी अभी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निवृत्ति मोक्षण रिछति ग्छति कि वक्त ब्रह्मचरिया अच्छा यीव यो ब्रह्मणी एव अवतिषे ब्रह्म निर्वाणम रिक्षति इति अंतकाल में अंत के वय में भी इस उपर्युक्त ब्राह्मण स्थिति में स्थित होकर मनुष्य ब्रह्म में लीनता रूप मोक्ष को लाभ करता है फिर जो ब्रह्मचर्याश्रम से ही सन्यास ग्रहण करके जीवन पर्यंत ब्रह्म में स्थित रहता है वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है इसमें तो कहना ही क्या है ये श्रीमद शतसहसायाँ शहीता वैयाशिक्यापर्मि श्रीमद्भगवद्गी उपनेशसु ब्रह्म विद्यायाम विद्यासंवागोनाम द्वितीय अध्यायः